महाभारत पर्व एको द्रोणपर्व एकोनिशोध्याय संसप्तक गणों के साथ अर्जुन का घोर युद्ध संजय उवाच दृष्टृता संसप्तक गण पुनः वासुदेव महात्मा अर्जुन प्रभ संजय कहते हैं राजन उन संसप्तक गणों को पुनः लौटा हुआ देख अर्जुन ने महात्मा श्री कृष्ण से कहा चौदया स्वान्सप्तक गुणा प्रति ने हास्यंत संग्रामम जीवंती इत में ऋषिकेश गुणों को इन संसप्तक गणों की ओर ही बढ़ाइए मुझे ऐसा जान पड़ता है ये जीते जी रणभूमि का परित्याग नहीं करेंगे पश्चिम घोरम बाहोन चान पात श्यामी क्रुद्धो रुद्र पशु आज आप मेरे अस्त्र भुजाओं और भ्रंश का बल देखिये क्रोध में भरे हुए रुद्रदेव जैसा पशुओं जगत के जीवों का संहार करते हैं उसी प्रकार मैं भी उन्हें मार गिराऊंगा तथा कृष्ण स्वित प्रतिनिधर तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अर्जुन की मंगल कामना करते हुए उनका अभिनंदन किया और दुर्धर्ष वीर अर्जुन ने जहाँ जहाँ जाने की इच्छा की वहीं वहीं उस रथ को पहुँचाया स भ्राजते भ्राजते ऊषमित से विमान पांडु रणभूमि श्वेत घोड़ो द्वारा खींचा जाता हुआ वरत उस समय आकाश में, में उड़ने वाले विमान के समान अत्यंत शोभा पा रहा था मंडला तत शक्रे यथा रथो राजन युद्धे देवासुर राजन पूर्व में देवताओं और असुरों के संग्राम में इंद्र का रथ प्रकार चलता था उसी प्रकार अर्जुन का रथ भी कभी आगे बढ़कर और कभी पीछे हटकर मंडलाकार गति से घूमने लगा। सर्वरा ती परिहुर्धन तब क्रोध में भरे हुए नारायणी सेना के गोपो ने हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र लेकर अर्जुन को अपने बाण समूहों से से आच्छादित करते हुए उन्हें चारों ओर घेर लिया सहितम युद्धे कुंती पुत्र धनंजय भर श्रेष्ठ उन्होंने दो ही घड़ी में श्री कृष्ण सहित कुंती कुमार अर्जुन को युद्ध में अदृश्य कर दिया क्रुद्धस्तु फालगुन संख्ये द्विगुणे कृत विक्रम गांधीव धनुरा मृद्य तूर्ण जग्राहुगे तब अर्जुन ने कुपित होकर युद्ध में अपना द्विगुण पराक्रम प्रकट करते हुए गांधी धनुष को सब ओर से पोच उसे तुरंत हाथ में लिया बद्वाचिहा पांडव फिर पांडु कुमार ने भव्य टी करके क्रोध को सूचित करने वाले अपने महान शंख देव को बजाया अथास्त्र अरे राष्ट्रमभ्य ततो तथोसहसाणी प्राजुरासन पृथक प्रितक पृथक तदनंतर अर्जुन ने शत्रु समूहों का नाश करने वाले नामक अस्त्र का प्रयोग किया फिर तो उस अस्त्र से सहसों पृथक प्रकट होने लगे आत्मना नजुनम समात्मान अपने ही समान आकृति वाले उन नाना रूपों से मोहित हो वे एक दूसरे को अर्जुन मान अपने तथा अपने ही सैनिकों पर प्रहार करने लगे एम अर्जुन ओ एव गोविंद एम पांडव यादव जुन और श्री कृष्ण है इस प्रकार बोलते वे, वे हो युद्ध में एक दूसरे पर आघात करने लगे मोहिता परमा स्त्र जग मुह परस्परम सोभंतर योधा पुष्पिता इव कि उस दिव्यात् मोहित हो वे परस्पर के आघात से क्षीण होने लगे उस रण क्षेत्र में समस्त योद्धा फूले हुए पलास वृक्ष के समान शोभा पा रहे थे तत सर्व सहसाणी तैर्मुक्ता तद स्रम तीराण साधन तत्पश्चात उस दिव्यास्त ने सम्तकों के छोड़े हुए बाणों को को भस्म करके वीरों यमलोक दिया। मालवानपि इसके बाद अर्जुन ने हसकर ललिताथ ललित मालव मावेलक त्रिघर्त तथा यौधे सैनिकों को बाणों द्वारा गहरी पीड़ा पूछाई ते हन्यम वीरे क्षत्रि काल चोदितासलाना विधान च वीर अर्जुन के द्वारा मारे जाते हुए छत्रीगण काल से प्रेत हो अर्जुन के ऊपर नाना प्रकार के बाण समूहों की वर्षा करने लगे न ध्वजो नर्जुन न रथो न सरवर्ष उस भयंकर बाण वर्षा से ढक जाने के कारण वह न ध्वज दिखाई देता था न रथ न अर्जुन दृष्टिगोचर हो रहे थे भगवान न भगवान श्री कृष्ण तथस्ते लब प्रत्याभासां हसह कृष्णावतेदा उस समय हमने अपने लक्ष्य को मार लिया ऐसा समझकर वे एक दूसरे की ओर देखते हुए जोर जोर से सिंगनात करने लगे और श्री कृष्ण तथा अर्जुन मारे गए ऐसा सोचकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने कपड़े हिलाने लगे भेरी मृदंग शखावी चक्रे त्र मार आर्य सहस्रो वीर वहाँ भेरी मृदंग और शंख बजाने तथा भयानक सिंहनाथ करने लगे तथा प्रसिद्व कृष्ण खिन्नश्चारजुनम अब्रवी क्वासी पार्थ न पश्ये ताम उस समय श्रीकृष्ण पसीने पसीने हो गए और खिन्न होकर अर्जुन से बोले पार्थ कहाँ हो मैं तुम्हें देख नहीं पाता हूँ शत्रुओं का नाश करने वाले वीर क्या तुम जीवित हो तस् तद्भाष्यम श्रुवा तोर्माण वायव्यास्त्रीन तयस्तर ते, सर्वृष्टिपाहरत श्री कृष्ण ने बड़ी उतावली के साथ का प्रयोग करके शत्रुओं द्वारा किए हुए उस बाण वर्षा को नष्ट कर दिया। था भगवान वायु तदनंतर भगवान वायुदेव ने घोड़े हाथी रथ और आयुधों सहित संसप्त समूहों को वहां से सूखे पत्तों के ढेर की भांति उड़ाना आरंभ किया उमान तेरा जन बहुवशोबंतवायु प्रक्षण पक्षण काले वृक्षेभ्यव मत माननी महाराज वायु के द्वारा उड़ाए जाते हुए वे सैनिक समय समय पर वृक्षों से उड़ने वाले पक्षियों के समान शोभा पा रहे थे तान तथा व्याकुले कृत्य तरमाण धनंजय झाणान बाढ़ी सहस्राढ़ उन सबको व्याकुल करके अर्जुन अपने पैरों बाणों से शीघ्रतापूर्वक उनके सौ सौ और हजार हजार योद्धाओं का एक साथ संघार करने लगे बाहुन साधान हस्त हस्तोपास चोर शरुभ्याम पात उन्होंने भल्लो द्वारा उनके सिर उड़ा दिए आयुधों से भुजाएं काट डाली और हाथी की सूर के समान मोटी जांघों को भी बाणों द्वारा पृथ्वी पर काली गिराया पृष्ठ छिन्ना चरणान बाहू पार्श्वे क्षणा कुला गा धनंजय ने शत्रुओं को शरीर के अनेक अंगों से विहीन कर दिया के के पीठ काट ली तो पैर उड़ा दिए, कितने ही सैनिक बाहु, पसली और नेत्रों से वंचित होकर व्याकुल हो रहे थे। गंधर्व गल पिता कुर चक्रे बस्व रथ उन्होंने गंधर्व नगरों के समान प्रतीत होने वाले और विधिवत सजे हुए रथों के अपने बाणों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिए और शत्रुओं को हाथी घोड़े एवं रथों से वंचित कर दिए मुंडतालानी वत्र तत्र तत्र, तत्र चका रहे ध्वज भ्राता के चित तपत्र वहां कहीं कहीं रथवर्ती ध्वजों के समूह ऊपर से कट जाने के कारण मुंडित तालवनों के समान प्रकाशित हो रहे थे सोत्तरायुधन नागा सपताकाध्वजा पेतुश्रा सहिता द्रुम्तुवाचला पताका अंकुश और ध्वजों से विभूषित गजराज वहां इंद्र के वज्र से मारे हुए वृक्ष युक्त पर्वतों के समान ऊपर चढ़े हुए योद्धाओं सहित हो गए। चामरा कवचाह नाथ था दुर्गा पेत तो पार्थ बाणा चितर माला और कवचो से युक्त बहुत से घोड़े अर्जुन के बाणों से मारे जाकर सवारों सहित धरती पर पड़े थे उनके आते और आँखें बाहर निकल आई थी विप्रविधाम छिन्न वर्म सतय पत्य छिन्न भरमाढ़ कृपणा पैदल सैनिकों के खड्ग एवं नखर कटकर गिरे हुए थे कवच रिष्टि और शक्तियों के टुकड़े टुकड़े हो गए थे कबच कट जाने से अत्यंत दीन हो वे मरकर पृथ्वी पर पड़े थे पति क्रूर माजो धनम बबू कितने ही वीर मारे गए थे और कितने ही मारे जा रहे थे कुछ गिर गए थे और कुछ गिर रहे थे कितने ही चक्कर काटने और आघात करते थे इन सब के द्वारा वह युद्धस्थल अत्यंत जान पड़ता था। शांतम रक्त की वर्षा से वहां की उड़ती हुई भारी धूल राशि शांत हो गई और सैकड़ों कबंधों बिना सिर की लाशे से आच्छादित होने के कारण उस भूमि पर चलना कठिन हो गया तद बभुर भत्सम बेभत्सौ मे आशुन रण क्षेत्र में अर्जुन का एवं काल में पशुओं जगत के जीवों का संहार करने वाले रुद्र देव के क्रीड़ास्थल सा प्रतीत हो रहा था ते व्यम पार्थेना व्याकुलाथद्भिमुखा छिना चक्रशाथिता अर्जुन के द्वारा मारे जाते हुए रथ और हाथी व्याकुल होकर उन्हीं की ओर मुंह करके प्राण त्याग करने के कारण इंद्रलोक के अतिथि हो गए भरतश्रेष्ठ वह मारे गए महारथियों से आच्छादित हुई वह सारी भूमि सब ओर से प्रेतों द्वारा घिरी हुई सी जान पड़ती थी ए तस्मिन अंतरे चमत्ते सभ्य साचरी व्यूढ़ा ततो द्रोणो उपाद्रवत जब इधर सभ्य साची अर्जुन उस युद्ध में भरी प्रकार लगे हुए थे उसी समय अपनी सेना का व्यूह बनाकर द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर पर आक्रमण किया संप्रत प्रहार करने में कुशल योद्धाओं ने युद्ध को पकड़ने के इच्छा से तुरंत ही उन पर चढ़ाई कर दी वह युद्ध बड़ा भयानक हुआ इत महाभारते द्रोणपर्वणी संसप्त परवड़ी अर्जुन संसप्त युद्ध इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत संसप्तक वध पर्व में अर्जुन संसप्तक युद्ध विषयक 19वां अध्याय पूरा हुआ